संक्षिप्त महाभारत वन पर्व दुमत्न और सैभ्या की चिंता सत्यवान और सावित्री का आश्रम में पहुँचना तथा दुम्ससेन का राज्य पाना मार्कंडे कहते हैं राजन इसी बीच में दुम्ससेन को दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें सब वस्तुएं दिखाई देने लगी पुत्र के न आने से उन्हें बड़ी चिंता हुई और रानी सैब्या के सहित वे उसे सब आश्रम में घूम कर देखने लगे फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आए और उन्हें धीरज बंधाकर उनके आश्रम में ले गए वहाँ बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओं की तरह तरह की कथाएँ सुनाकर धैर्य बंधाने लगे उनमें एक सुवर्ण नाम का ब्राह्मण था वह बड़ा सत्यवादी था उसने कहा सत्यवान की स्त्री सावित्री तप इंद्रिय संयम और सदाचार का सेवन करने वाली है इसलिए वह अवश्य जीवित होगा एक दूसरे ब्राह्मण गौतम ने कहा मैंने अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया है और बहुत तपस्या भी की है तथा कुमारावस्था में ब्रह्मचर्य पालन और गुरु तथा अग्नि को तृप्त भी किया है इस तपस्या के प्रभाव से मुझे दूसरों के मन की बात मालूम हो जाती है अथा मेरी बात सच मानो सत्यवान अवश्य जीवित है फिर सभी ऋषि कहने लगे सत्यवान की स्त्री सावित्री में अवैधभ्य के सूचक सभी शुभ लक्षण विद्यमान है अथा सत्यवान जीवित ही है दाल्भ ने कहा देखिए आपको दृष्टि मिली है और सावित्री व्रत का पारण किए बिना ही सत्यवान के साथ गई है अतः वह अवश्य जीवित होना चाहिए जब सत्य वक्ता ऋषियों ने जुमत से इनको इस प्रकार समझाया तो उन सब की बात मानकर वे स्थिर हो गए इसके कुछ ही देर बाद सत्यवान के सहित सावित्री आ गई और वे दोनों प्रसन्न होते हुए आश्रम में घुस गए उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने कहा लो राजन तुम्हें पुत्र मिल गया और नेत्र भी प्राप्त हो गए फिर सत्यवान से पूछा सत्यवान तुम स्त्री के साथ गए थे तो पहले ही क्यों नहीं लौट आए इतनी रात बीतने पर कैसे लौटे हो ऐसी क्या अर्चन आ गई थी राजकुमार आज तो तुमने अपने माता पिता और हम सबको भी बड़ी चिंता में डाल दिया तो हम नहीं जानते क्या कारण हुआ जरा सब बातें बताओ तो सत्यवान ने कहा मैं पिताजी से आज्ञा लेकर सावित्री के सहित गया था वहाँ जंगल में लकड़ी काटते काटते मेरे सिर में दर्द होने लगा उस समय ऐसा जान पड़ता है कि उस वेदना के कारण ही मैं बहुत देर तक सोता रहा इतनी देर तो मैं पहले कभी नहीं सोया आप सब लोग किसी प्रकार की चिंता न करें इसी निमित्त से हमें आने में देरी हो गई और कोई कारण नहीं है गौतम बोले सत्यवान तुम्हारे पिता दिमत को आज अकस्मात दृष्टि प्राप्त हो गई है तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है ये सब बातें तो सावित्री बता सकती है सावित्री तुझे हम प्रभाव में साक्षात सावित्री ब्राह्मणी के समान ही समझते हैं ब्रह्माणी के समान ही समझते हैं तुझे भूत भविष्य की बातों का भी ज्ञान है तो इसका कारण अवश्य जानती है हमें उसे सुनाने की सुनने की इच्छा है सो यदि गोपनीय न हो तो हमें भी सुना दे सावित्री ने कहा आप जैसा समझ रहे हैं वैसी ही बात है आपका विचार मिथ्या नहीं हो सकता मेरी बात भी आपसे छिपी नहीं है अतः जो सत्य है वही सुनाती हूँ श्रवण कीजिए नारद जी ने मुझे यह बता दिया था कि अमुक दिन तेरे पति की मृत्यु होगी वह दिन आज आया था इसी से मैंने इन्हें वन में अकेले नहीं जाने दिया जब ये सोए हुए थे तो साक्षात यमराज आए और उन्हें बांध कर दक्षिण दिशा को ले चले मैंने सत्य वचनों द्वारा उन देवश्रेष्ठ की स्तुति की इस पर उन्होंने मुझे पांच वर दिए सो सुनिए ससुर जी को नेत्र और राज्य प्राप्त हो दो वर तो ये थे मेरे पिताजी को सौ पुत्र मिले और सौ पुत्र मुझे प्राप्त हो दो ये थे तथा पाँचवें वर के अनुसार मेरे पतिदेव सत्यवान को चार वर्ष की आयु प्राप्त हुई है पतिदेव की जीवन प्राप्ति के लिए ही मैंने यह व्रत किया था इस प्रकार विस्तार से मैंने आपके को सब बत, कारण बता दिया ऋषियों ने कहा साध्वी तू सुशीला व्रतशिला और पवित्र आचरण वाली है तूने उत्तम कुल में जन्म लिया है राजा दुमसैन का दुखाक्रांत परिवार आज अंधकार में गड्ढे में डूबा जाता था तो तूने उसे बचा लिया मारकंड जी कहते हैं राजन वहाँ एकत्रित हुए ऋषियों ने इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्री रत्नभूता सावित्री का सत्कार किया तथा राजा और राजकुमार की अनुमति लेकर प्रसन्न चित्त से अपने अपने आश्रमों को चले गए दूसरे दिन साल्व देश के समस्त राजकर्मचारियों ने आकर दुमससेन से कहा कि वहाँ जो राजा था उसे उसी के मंत्री ने मार डाला है तथा उसके किसी सहायक और स्वजन को भी जीवित नहीं छोड़ा है शत्रु की सारी सेना भाग गई है और सारी प्रजा ने आपके विषय में एकदम एक मत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें दिखता हो अथवा न दिखता हो वे हमारे राजा होंगे राजन ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया है हम आपके लिए ये सवारियाँ और आपकी चतरंगणी सेना लाए हैं आपका मंगल हो अब प्रस्थान करने की कृपा कीजिए नगर में आपकी जय घोषित कर दी गई है आप अपने बाप दादों के राज्य पर चिरकाल तक प्रतिष्ठित रहें फिर राजा डिमत्सेन को नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीर वाला देखकर उन सभी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया राजा ने आश्रम में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और उनसे सत्कृत हो अपनी राजधानी को चल दिए वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता से दिमत का राज्याभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यमान को युवराज बनाया इसके बहुत समय बाद सावित्री के सौ पुत्र हुए जो संयम में संग्राम में पीठ न दिखाने वाले और यश यश की वृद्धि करने वाले सुरवीर थे इसी प्रकार मद्रराज अश्वपति की रानी मालवीय के गर्भ से उसके वैसे ही सौ भाई हुए इस प्रकार सावित्री ने अपने को तथा माता पिता सास ससुर और पति के कुल इन सभी को संकट से उबार लिया इसी प्रकार यह सावित्री के समान शीलवती कुलकामी कल्याणी द्रौपदी भी आप सबका उद्धार कर देगी वैश्व जी कहते हैं राजन इस प्रकार मारकंडे जी के समझाने से शोक और संताप से मुक्त होकर महाराज युधिष्ठिर काम्यक वन में रहने लगे जो पुरुष इस परम पवित्र सावित्री चरित्र को श्रद्धापूर्वक सुनेगा वह समस्त मनोरथों के सिद्ध होने से सुखी होगा और कभी दुख हमें नहीं पड़ेगा